पहनने का सलीका नहीं आता बात करने का सलीका नहीं आता हम अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, हमारा रंग बहुत अच्छा है हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, हमारी सभ्यता बहुत महान है हमारी संस्कृति ये गाना अंग्रेजों ने 200 साल गाया जो भी अंग्रेज अधिकारी भारत में आता था पद ग्रहण करने के बाद वो यही गाना गाता था रोज अखबारों में ये छपता था क्योंकि उस जमाने के अखबार सब अंग्रेजों के ही कब्जे में थे तो ज्यादातर न्यूज में यह छपता था तो भारतवासियों ने सुनते सुनते सुनते सुनते 200 साल में मान ही लिया कि शायद यही सत्य है आपने सुना है एक झूठ को बार बार कहें बार बार कहें बार बार कहें 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल तो वो सत्य ही लगने लगता है तो हमने भी मान लिया कि हाँ यही सत्य है हम नालायक है निकम्बे है नकारा हमको ना विज्ञान मालूम है न तकनीकी मालूम है हमें कुछ नहीं आता है जो कुछ हमने सीखा वो अंग्रेजों से सीखा ये हमने भी मानना शुरू किया और शायद उन्हीं में से एक है डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्हीं में से एक हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हीं में से कुछ हैं जो भारत की बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं पढ़ाते हैं और रोज भारत को गालियां देते हैं और दिलवाते हैं ऐसे लोगों की आंखें थोड़ी खुले उस दृष्टि से मैंने कुछ दस्तावेज इकट्ठे करना शुरू किया और मेरे गुरु धर्मपाल जी ने एक दिन मुझे कहा कि देखो अगर भारतवासी नालायक होते निकम्मे होते नकारा होते कामचोर होते इनमें कोई गुण ही नहीं होता तो हजारों लाखों साल से ये भारत देश चल कैसे गया होता आप जानते हैं भारत कितना पुराना नहीं मालूम कम से कम एक करोड़ वर्ष की बात कही जाती दुनिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट भारत के बारे में अब ये मानने लगे हैं कि ये देश हजारों नहीं लाखों नहीं कुछ करोड़ वर्ष पुराना है और कुछ करोड़ वर्ष की जब हम गिनती करते हैं तो भारत में गिनती वहां से शुरू होती है जिस व्यक्ति के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा भरत और भरत का जन्म आज से आठ करोड़ कुछ लाख वर्ष पहले हुआ आज का नहीं है भारत दो पांच हजार साल का नहीं और ये पुराने शास्त्र जो हमारे हैं जहां पर यह कैलकुलेशन है एग्जैक्ट कैलकुलेशन लगभग साढ़े आठ करोड़ साल के आसपास बैठता है इतना पुराना देश तो एक दिन मेरे गुरु ने कहा कि सोचो जरा कल्पना करो भारत की कहानी पुराने शास्त्रों में भगवान आदिनाथ से शुरू है जैन समाज के जो सबसे पहले तीर्थांकर हुए उनके समय से शुरू है अब वो सारे के सारे दस्तावेजों को दुनिया के सामने जब रखते हैं तो वो ना तो उनको स्वीकार करते हैं ना नकार पाते वो ये नहीं कहते कि ये गलत है लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें ये समझने में तकलीफ होती है कि कोई देश करोड़ों साल से कैसे जिंदा रह सकता है कारण क्या है अमरीका 250 साल पुराना है ब्रिटेन मुश्किल से दो साल पुराना है फ्रांस लगभग ढाई साल पुराना है जर्मनी लगभग तीन साल पुराना है और इनमें सबसे पुराना देश जो माना जाता है ना वो इटली है वो करीब साढ़े चार हजार साल पुराना है इटली के पहले कोई देश नहीं था और ये इटली वही देश है जिसको पुराने जमाने में रोम कहा जाता था तो रोम के समय से वो गिनते हैं कि हमारे यहां तो यहां से शुरुआत हुई है तो उनके यहां अधिक से अधिक पुराना देश कोई है तो वो पांच साल मान सकते हैं भारत करोड़ साल से ज्यादा है तो वो कंपेरिजन करते हैं तो ये मानते नहीं लेकिन वो ये कहते हैं कि इनको नकार भी नहीं सकते क्योंकि भारत में 8 करोड़ 50 लाख साल पहले के बहुत सारे प्रमाण और चिन्ह ऐसे मिलते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ये देश पहले था तो इतना पुराना देश बिना साइंस और टेक्नोलॉजी के कैसे चल गया बिना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे चल गया बिना किसी न्याय व्यवस्था के कैसे चला बिना किसी चिकित्सा व्यवस्था के कैसे चला ये तो एकदम असंभव है और अगर आप भारत को थोड़ा ठीक से जाने और घूमे भारत में तो किसी भी गांव में चले जाइए छोटे से छोटे गांव में उस गांव का इतिहास कम से कम आपको हजार साल पुराना मिल जाएगा मैंने हिंदुस्तान में दस हजार गांव देखे हैं पिछले पंद्रह साल में कोई भी गांव पांच साल से कम पुराना नहीं है पांच साल तो मिनिमम एज है उनकी और वो अपनी एज कैसे गिनते हैं उन सभी गांवों में कोई ना कोई ऐसा मंदिर है जिसको बनाने की डेट उस पर लिखी हुई है और मंदिर तभी बनता है जब कोई बस्ती बस जाती है कोई खाली स्थान में मंदिर नहीं बना करते जहां मनुष्यों की बस्तियां होती हैं, मनुष्यों के गांव बस जाते हैं वही मंदिर बना करते हैं तो इन सभी गांवों में जो मैंने देखे हैं दस साल वो सॉरी दस गांव वो सभी गांव में कोई मंदिर है कोई देवालय है भले वो टूटा हुआ है भले कुछ खंड खंड है लेकिन उसमें कोई प्रस्तर लगा है पत्थर लगा है उसमें लिखा हुआ है कि ये मंदिर इस साल में बनाया गया और वो लिखा है उनकी स्थानीय भाषा में जैसे तमिलनाडु में आप देखो तो तमिल में लिखा है कर्नाटक में देखो तो कन्नड़ में लिखा है गुजरात में जाओ तो गुजराती में लिखा है महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी में लिखा है तो वो कहते हैं कि यह मंदिर इतना पुराना तो हमारा गांव भी उतना पुराना और कुछ कुछ गांव में मैं जाता हूं तो वो तो ये कहते हैं कि यहां पर भीम आए थे और उनका पैर बना है देख लो आ जाओ हाँ और आप उनसे बहस कर लो आप हार जाओगे वो कहते हैं यहां भीम आए थे भीम का पांव इतना बड़ा है देखो उनकी गदा यहां रखी थी वो पत्थर आज भी बताता है कि यहां भीम का पांव है कुछ कुछ गांव कहते हैं अर्जुन घूमते घूमते यहां आ गए थे एक बार जब वो अज्ञातवास में पांडव यहां आए थे उन्होंने इस गुफा में रहने का 20 दिन 25 दिन कार्यक्रम किया था तो अब ये अर्जुन हैं पांडव हैं भीम हैं ये तो आज के नहीं है ये तो लगभग 5000 साल पुराने हैं माने कई गांव ऐसे हैं जो 5000 हजार साल पुराना तो इतना पुराना देश जहां पर कोई व्यवस्था नहीं हो तो कैसे चलता है आप जरा अपने घर के बारे में कल्पना करो आपका घर अगर पुराना होता जाए तो उसको टिकाए रखने के लिए कुछ करना पड़ता है उसकी डेंटिंग पेंटिंग कुछ ना कुछ करनी पड़ती है, उसकी सारी व्यवस्थाएं ठीक रखनी पड़ती तब जाके घर ज्यादा दिन तक टिकता है अगर हम घर की देखभाल करना बंद कर दें तो घर बहुत दिनों में खंडर हो जाएगा ऐसे ही देश की देखभाल अगर नहीं हो तो देश भी खंडर हो जाएगा लेकिन यहां देखभाल हुई होगी तो इतने सालों से यह देश चल रहा भारत में बहुत सारे गांव हैं जिनके नाम महाभारत की कहानियों में गिने जाते हैं सुने जाते हैं सुनाई जाते हैं बहुत सारे गांव उनके नाम बिल्कुल स्पष्ट और उन गांवों में रहने वाली जातियों के नाम महाभारत की कथाओं में कहे जाते हैं सुने जाते हैं तो ये कोई झूठ मूठ तो हो नहीं सकता और अभी दुनिया के आधुनिकतम विज्ञान के केंद्र नासा ने स्वीकार किया है कि ये जो महाभारत कभी हुआ वो कल्पना नहीं है वो सच्चाई है और अभी नासा ने कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज किए हैं जो ये बताते हैं कि कभी कुरुक्षेत्र हुआ करता था जहां पर इस तरह के युद्ध हुए हैं और उसी नासा ने अभी कुछ फोटोग्राफ्स निकाले हैं जो सैटेलाइट की मदद से लिए गए हैं, कि भगवान श्री राम के जमाने का बनाया हुआ पुल जिसका नाम है सेतु समुद्रम वो आज भी जीवित है मद्रास से चालीस नोटिकल माइल की दूरी पर और वो पुल शुरू हुआ है भारत से और गया है श्रीलंका तक तो हमने तो पढ़ी है कहानी कि रामचंद्र जी ने पुल बनाया था उसमें नल और नील दो बड़े कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हुआ करते थे सिविल कंस्ट्रक्शन का जिनको बहुत नॉलेज था उन्होंने वो पुल खड़ा किया था पढ़ा कि नहीं पढ़ा अब मैं नल और नील को कंस्ट्रक्शन इंजीनियर इसलिए कह रहा हूं कि आपको जल्दी समझ में आया अगर उस जमाने का शब्द इस्तेमाल करूंगा तो आप ढूंढेंगे ये मतलब क्या है इसका तो नल और नील ने वो पुल बना दिया था और वो पुल का डेटिंग अभी हुआ है नासा ने डेटिंग किया है कार्बन डेटिंग आप सब समझते हैं तो पांच लाख तेरह हजार कुछ सौ साल पुराना वो पुल है और अभी भी सुरक्षित है बस इतना ही है कि पहले वो समुद्र के ऊपर होता था अब नीचे चला गया नीचे कैसे चला गया अब पिछले पांच लाख तेरह हजार साल में कितनी सुनामी आए होंगे एक सुनामी तो हमने देखा अपनी आंखों के सामने जिसमें बीस बीस मंजिल की बिल्डिंग पानी में चली गई तो हजारों सुनामी आए होंगे उससे पानी में चला गया लेकिन टूटा नहीं है क्रैक भी नहीं हुआ है उसके सारे फोटोग्राफ्स बताते हैं कि वो पूरा का पूरा सुरक्षित है अब शुरू होती है हमारी बात कि अगर पांच लाख तेरह हजार साल पहले बनाया गया कोई पुल आज भी सुरक्षित है तो कोई तो टेक्नोलॉजी रही होगी उस पुल को बनाने की ऐसे ही तो नहीं बन गया मैंने हमारे कुछ दोस्तों से कहा कि भाई नासा के पास इसके बारे में जितनी जानकारी है वो सब भेजो कुछ हिंदुस्तानी है जो नासा में काम करते हैं जब नासा ने पहली बार ये फोटोग्राफ्स रिलीज किए ना तो सबसे पहले यूरोप के कुछ जर्नल्स में छपे फिर बाद में न्यूज पेपर में छपे बाद में हिंदुस्तान के भी बहुत सारे न्यूज में छपे मैंने वो मंगाई तो अब नासा के वैज्ञानिक यहां तक कहते हैं कि ये पुल न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि इसकी डिजाइन भी पूरी सुरक्षित है और इसका अध्ययन करने से पता चलता है कि भारत में आज से पांच लाख तेरह हजार साल पहले की टेक्नोलॉजी क्या थी वो पुल पता है कैसा है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है वो पत्थर से बना हुआ है ईंट का इस्तेमाल उसमें नहीं है और भारत में आज से लाखों साल पहले पत्थर ही इस्तेमाल होते थे ये ईंट बनना तो पिछले डेढ़ दो हजार साल में आया उसके पहले पत्थर ही होते थे और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में कुछ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो आज भी सुरक्षित है आप जानते हैं आधुनिक विज्ञान ने एक टेक्नोलॉजी लाई है जिसको सीमेंट कहते हैं सीमेंट की मैक्सिमम लाइफ कितनी है कितनी है पच्चीस साल मैक्सिमम 100 ईयर्स दुनिया के सीमेंट तकनीकी में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक कहते हैं कि सीमेंट की अधिकतम जिंदगी 100 साल है लेकिन कुछ वैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं कि अधिकतम जिंदगी की परिभाषा क्या अधिकतम जिंदगी की परिभाषा अगर हम ये माने कि जब तक ये खंड खंड ना टूटे तब तक या हम यहीं से मानना शुरू कर दें कि बनने के कितने दिन बाद क्रैक्स आ जाते हैं अगर वो कहते हैं कि भाई बनने के कितने दिन बाद क्रैक्स आ जाते हैं यहां से शुरू करें तब तो सीमेंट की जिंदगी पांच साल भी नहीं अच्छी से अच्छी बिल्डिंग को देख लेना आज बनी है साल भर बाद उसमें क्रैक्स दिखाई दे जाएंगे तो कई वैज्ञानिक तो कहते हैं कि अगर क्रैक्स को हम आधार बनाएं तब तो ये पांच साल की जिंदगी भी नहीं है सीमेंट की लेकिन पूरी बिल्डिंग खंड खंड टूट जाए तो सौ साल है तो हम मान लें कि पांच साल से लेकर सौ साल अच्छा अब दूसरी बात बताता हूं आपने कभी भारत का कोई किला देखा है फोर्ट राजस्थान में तो आप हैं यहां दो तीन किले बड़े मशहूर हैं आमेर का एक किला है जयपुर में जोधपुर का एक किला है जैसलमेर का है चित्तौड़गढ़ का है ये सब किलों में आप जानते हैं सीमेंट लगाए है? नहीं चूना लगाए चूना की मैक्सिमम लाइफ मालूम है कितनी अगर वो पांच साल और सौ साल की कहानी कहे सीमेंट के बारे में कि क्रैक्स पड़ना शुरू हो वहां से जोड़े तो पांच साल और खंड खंड टूटे तो सौ साल अगर चूने को ऐसा कहना शुरू करें तो चूने की मिनिमम लाइफ 500 साल है और मैक्सिमम लाइफ दो से ढाई हजार साल भारत के जितने भी किले हैं ना आमेर में देखो या चित्तौड़गढ़ में या दक्षिण में चले जाओ या पश्चिम भारत में बहुत सारे किले ढाई तीन सौ साल से लेकर हजार बारह सौ साल पुराने और इनमें दीवारों में क्रैक्स नहीं है पत्थर उखड़ कर गिर जाएगा क्रैक नहीं आएगा कभी मतलब क्या है मतलब यह है कि चूने की टेक्नोलॉजी सीमेंट से कुछ ऊंची तो है और आप जानते सीमेंट और चूने का रॉ मटेरियल एक ही है ये मालूम है ना दोनों का रॉ मटेरियल एक ही है इसका माने बनाने की जो तकनीकी है उसमें कुछ अंतर है सीमेंट उसी रॉ मटेरियल से बनता है जिससे चूना बनता है बस अंतर इतना है कि सीमेंट यूरोप में बना है चूना भारत में बना है चूना 500 साल तो कम से कम जिंदा रहता है ढाई साल तो अधिकतम जिंदा रहता है सीमेंट तो सौ साल से भी कम समय तक ही जिंदा रहता है तो कौन सी टेक्नोलॉजी ऊंची है चूने की कि सीमेंट की अब आप ये कहेंगे कि अगर ये चूने की टेक्नोलॉजी बहुत ऊंची है तो हम घर क्यों नहीं बनाते इससे ये प्रश्न आएगा कि नहीं मन में हाँ तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हम चूने से ही घर बनाया करते थे आज से डेढ़ साल पहले तक जितने घर आप देखो ना भारत में पुराने 150 साल 200 साल वो चूने से ही बने हैं हम 150 साल पहले तक सभी भारतवासी चूने से ही घर बनाते थे और जो भारतवासी थोड़े गरीब होते थे वो मिट्टी से घर बनाते थे और अभी भी कुछ भारतवासी गिने चुने हैं जो चूने से बनाते हैं लेकिन मेजोरिटी में आज सीमेंट इस्तेमाल करते हैं पिछले डेढ़ सौ साल में हुआ ये कि जो देश में चूना बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हजारों साल में अंग्रेजों ने उस टेक्नोलॉजी को बैन किया था और इस देश में पता है अंग्रेजों ने क्या किया था 1850 के आसपास एक कानून बना दिया था कि चूने का, का काम करना गैर कानूनी है और सीमेंट से घर बनाना कानूनी तो हुआ ये कि जो लोग चूने से घर बनाए अंग्रेज सरकार जेल में डालती थी उनको उनके घर तोड़ दिए जाते थे बुलडोजर लाला के उनके घर पर चला दिए जाते थे जो सीमेंट से बनाए उनका एप्रीशिएशन होता था कारण क्या था अंग्रेजों को अपनी कंपनियों का सीमेंट बिकवाना था इस देश में और चूने की इंडस्ट्री को खत्म करना आप जानते हैं कि चूना और सीमेंट का रॉ मेटीरियल एक ही है तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां से जो चूने का रॉ मटीरियल है वो सब शिप्स में भर भर के इंग्लैंड भेजना शुरू किया वहां से वो सीमेंट बन के भारत में आना शुरू हुआ हमको चूना मिलता नहीं था घरमय बनाने के लिए सीमेंट आसानी से उन्होंने उपलब्ध करा दिया तो भारत में पहले चूना बनाने के छोटे छोटे केंद्र होते थे छोटे छोटे लगभग हर गांव में एक कभी कभी दो गांवों के बीच में एक चूने बनाने के केंद्र आपने कभी देखे हो तो उसमें कोई बड़ी भारी मशीन नहीं लगती है एक छोटा सा खड्डा खोदा जाता है सर्कुलर, कुछ करीब करीब पांच छह फीट गहरा होता है और एक मोटा सा पत्थर का पहिया बनाया जाता है उस पहिए के नीचे चूने का जो रॉ मटेरियल है सोप माने सॉरी स्टोन जिस स्टोन से चूना बनता है जिसको लाइमस्टोन कहते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उस सर्कुलर शेप की जो खाई है ना ट्रेंच उसमें डाल देते हैं उसके ऊपर वो पत्थर घुमाया जाता है और इसके ऊपर बीच बीच में दूध डाला जाता है दूध आप सोचो हमारे हिंदुस्तान में दूध डाल के चूना तैयार होता माने दूध हम सिर्फ पीते नहीं थे दूध से चूना भी बनाते थे इसका मतलब यह है कि दूध बहुत होता होगा क्या मतलब हुआ चूने में दूध डाल रहे हैं पानी की जगह इसका मतलब यह है कि दूध बहुत होता होगा तो हमने सुना है कि इस देश में दूध दही की नदियां बहती थी तो नदियों में पानी की जगह दूध नहीं बहता था दूध का उत्पादन बहुत होता था और वो दूध इतना होता होगा कि पीते पीते बच गया तो हम उससे नहाते भी थे आपने सुना है इस देश में कहते हैं दूधो नहाओ कभी ये सुना है लक्स नहाओ पूतो फलो या किसी से सुना पियर्स नहाओ पूतो फलो या जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप नहाओ पूतो फलो हर बार हम यही कहते हैं दूधो नहाओ पोतो फलो तो लोग नहाते होंगे दूध से नहीं तो ये आई कैसे कहा हुआ और उसका प्रमाण आज भी दिखाई देता है कि हम शंकर भगवान को तो महाशिवरात्रि पर दूध से ही नहलाते हैं क्या साबुन लगाते हैं, दूध से नहलाते हैं कि ना तो शंकर जी भी दूध से नहाते हैं भक्त भी नहाते होंगे तो दूध बहुत था उपयोग करने के बाद बचता होगा तो चूना बनाने में इस्तेमाल होता था और चूने को बनाने में बस इतना सा ही लगता एक सर्कुलर वो मैंने कहा ना ट्रेंच एक पत्थर का पहिया और उसको चलाने के लिए बैल बस इतना ही लगता और रॉ मेटीरियल लाइम थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के डाल दिया दूध डालते डालते पीसते गए दूध डालते गए पीसते गए दूध डालते गए 25-30 दिन में वो तैयार होता है फिर उसको जब कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करो तो उसमें जो बॉन्डिंग फोर्स है वो इतना ताकतवर है कि ढाई हजार साल तक उसे कोई हिला नहीं सकता ये है भारत की टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी को अंग्रेजों ने किया क्या कानून बनाकर पाबंदी लगा दिया तो डेढ़ सौ साल में ये चूने के जितने भी केंद्र थे सब धीरे धीरे बंद हो गए और उनके स्थान पर अंग्रेजों ने सीमेंट के कारखाने को शुरू कर दिए जो चालू हो गए जो आज भी इस देश में सीमेंट बना रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं अब सीमेंट बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी गांव में सीमेंट नहीं बन सकता क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहले चाहिए इनर्जी क्योंकि एनर्जी कंजम्पन हाईएस्ट है सीमेंट में बिजली चाहिए बिजली बिजली तो थी नहीं तो चूना बनाने में तो बिजली की जरूरत नहीं तो हिंदुस्तानियों ने दिमाग लगा के ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जो बिना बिजली के चल जाए और ये यूरोप के मूर्ख लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जो बिना बिजली के हिलती भी नहीं चलना अगर तो दूर की बात है तो भारत में हर गांव में चूने के केंद्र बन सके क्योंकि बिजली की जरूरत नहीं और यूरोप में हर गांव में बिजली नहीं तो सीमेंट नहीं यहां भी हर गांव में बिजली नहीं तो सीमेंट नहीं तो सीमेंट वहीं बन सकता है जहां बिजली हो और बिजली हो तो थोड़ी बहुत नहीं हो ज्यादा हो 240 सौ वोल्ट की बिजली से सीमेंट नहीं बनता बिजली बनाने के लिए कम से कम ग्यारह वोल्ट लगता है सॉरी सीमेंट बनाने के लिए कम से कम ग्यारह हजार वोल्ट की बिजली लगती है तो ग्यारह हजार वोल्ट की बिजली बनाने के लिए बड़ा पावर स्टेशन लगता है और बड़ा पावर स्टेशन बनाने के लिए या तो कोयला लगता है या तो पानी लगता है और कोयला और पानी जिन गांव में मिले वहीं बन सकती है बाकी किसी गांव में तो संभव नहीं है और जो कोयला और पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाओ तो कोयला जमीन से खोद निकालना पड़ेगा पानी भी आपको जमीन से निकालना पड़ेगा नहीं तो तालाबों का इस्तेमाल करना पड़ेगा बहुत दिन जमीन के नीचे से कोयला खोदते चले जाएं तो स्पेस बन जाएगा उसी स्पेस में भूकंप पाएंगे धरती कम सुनामी भी आएगा ये है टेक्नोलॉजी यूरोप की हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई क्यों क्योंकि हम होशियार थे इंटेलिजेंट थे हमको मालूम है कि जमीन के नीचे कोयला है लेकिन उस कोयले को खोद निकालेंगे तो जमीन खाली हो जाएगी खाली जमीन निरापद नहीं होती कभी भी अर्थपेक आएंगे ट्रेमर्स आएंगे तो बह वह ढर धरा के चली जाएगी तो यूरोप और यूरोप के नागरिकों ने या उनके वैज्ञानिकों ने बिना सोचे समझे कोयला खोद खोद के तो निकाल के फेंक दिया अब उन खदानों को भरने के लिए कुछ नहीं है तो उन्ही स्थानों पर सबसे ज्यादा भूकंप आ रहा है और अब हजारों लोग मर रहे हैं तो देखो कैसी सुंदर टेक्नोलॉजी है सीमेंट चाहिए तो बिजली चाहिए बिजली चाहिए तो कोयला निकालना है कोयले के साथ पानी भी चाहिए पानी हमको पीने के लिए और खेती के लिए चाहिए वो कहते नहीं पहले बिजली के लिए चाहिए तो पानी इकट्ठा करना है तो डैम चाहिए डैम बड़े बड़े बनाने हैं तो पैसा चाहिए और वो डैम क्रैक्स हो जाए तो बाढ़ ही बाढ़ फंस गए ना इससे अच्छी तो अपनी टेक्नोलॉजी थी कि हमको क्या चाहिए सोप चाहिए हर गांव में उपलब्ध है दूध चाहिए दूध कहीं खोद कर निकालना नहीं पड़ता निकालना पड़ता है दूध तो पृथ्वी के ऊपर ही उपलब्ध है जानवर हैं तो दूध है उनको घास खिलानी पड़ती है वो भरपूर दूध दे देते हैं और घास को हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं इस देश में अद्भुत मशीनें हैं जो वेस्ट खाकर दूध दे देती हैं के नहीं गाय भैंस बकरी वेस्ट खाती है आप खा सकते हो घास मानते हो ये वेस्ट है वो वेस्ट को ही खाती है और बेस्ट क्वालिटी दूध दे देती है वो दूध आप पीते हो विटामिन ए मिलता है विटामिन सी मिलता है ताकत आती है वो दूध अगर पत्थर में डाल दो तो और ताकत बढ़ा देता है पत्थर की और वो पत्थर से पत्थर को चिपका दो बीच में रख के तो पांच साल टूटता नहीं ये है टेक्नोलॉजी अब जरा सोचो और विचार करो कौन सी टेक्नोलॉजी बैठे दूध और पत्थर का इस्तेमाल करके चूना बनाने वाले क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है कि आप प्रकृति का नेचर का कोई भी नुकसान नहीं करते और ये जो सीमेंट बनाने वाली टेक्नोलॉजी है इसमें हर समय प्रकृति का नुकसान करते हैं उसके खिलाफ काम करते आज की सारी दुनिया परेशान है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है मान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है उसके दुष्परिणाम बढ़े तो भारत में जो टेक्नोलॉजी आई, आई वो इस तरह की जो प्रकृति को ध्यान में रखे काम करे यूरोप में जो टेक्नोलॉजी आई वो इस तरह की जो प्रकृति का नाश करे और काम करे प्रकृति का नाश करके काम करने वाली टेक्नोलॉजी सौ दो सो साल से ज्यादा नहीं चलती और प्रकृति का साथ देकर चलने वाली टेक्नोलॉजी हजारों साल चलती है उसी को सस्टेनेबल कहते हैं तो भारत में जो टेक्नोलॉजी बनी वो सस्टेनेबल है प्रकृति के साथ चलने वाली है लेकिन उसकी स्पीड कम है जानते हैं क्यों है क्योंकि नेचर की स्पीड भी कम है आप सुनते हैं पृथ्वी घूमती रहती है क्या स्पीड है अगर जेट की तुलना करें जेट प्लेन का पहिया घूमता है रनवे पर टेक ऑफ करने से पहले उसके साथ पृथ्वी के घूमने की तुलना करें स्पीड किसकी ज्यादा जेट के पहिए की हमने स्पीड नहीं बढ़ाई क्योंकि पृथ्वी की स्पीड ज्यादा नहीं है हमने इस बात का ध्यान रखा कि पहिया बनाओ तो सही लेकिन कम स्पीड में चलने वाला आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेंशन है वो पहिया है ये पहिया बना तो बहुत सारी मशीनें बनी है दुनिया जो पहिया नहीं होता तो दुनिया में कोई मशीन नहीं थी और पहिए का आविष्कार भारत में हुआ है यूरोप में नहीं हुआ है कहीं यूरोप के वैज्ञानिकों ने ये मान लिया है कि हमारे यहां तो पहिया 250 साल से आया लेकिन भारत में तो पहिया तब से है जब से भारत है आपने वो देखा है? अशोक चक्र वो पहिया ही है और अशोक के समय से है और अशोक आज का नहीं है आज से लगभग ढाई हजार साल पहले का है राजा और भगवान कृष्ण के हाथ में भी पहिया ही है जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं वो तो पांच हजार साल पुराना और विष्णु जी के हाथ में भी पहिया ही है विष्णु जी कृष्ण से और पांच लाख साल पहले के माने पहिए का आविष्कार इसी देश का है लेकिन हमने क्या किया है पहिए में स्पीड ना आए ज्यादा तो उस पहिए से बैलगाड़ी बनाई और यूरोप ने उसी पहिए से जेट प्लेन बनाई अब हमने क्या कहना शुरू किया देखो जी वो तो बहुत इंटेलिजेंट है उन्होंने पहिए को हवाई जहाज में लगाया हवाई जहाज उड़ाया और हम इतने मूर्ख हैं कि पहियों को बैलगाड़ी में बनाया वो धीरे धीरे चलती रहती एक बार मैंने ये बात समझने के लिए बैलगाड़ी चलाने वाले किसान को पूछा कि भाई आप इस बैलगाड़ी में चलते हो मुश्किल से 15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये चलती है आपका काम बहुत देरी से होता है आप ऐसा करो ये बैल को हटा दो ट्रैक्टर लगा लो या तो कुछ और कर लो पहिया आपका मशीन से चले वो अच्छा होगा तो उस किसान ने मुझे पूछना शुरू किया कि मान लो मैं ऐसा करूं कि मेरा पहिया तेज चले तो मेरी गाड़ी तेज चले तो होगा क्या इससे मैंने कहा आप जल्दी जल्दी सामान लाएंगे ले जाएंगे तो फिर कहने लगा और क्या होगा फिर उससे तो मैंने कहा आपको बहुत पैसा मिलेगा अभी आप बैलगाड़ी में एक टन माल भर के सवेरे निकलते हो शाम को बाजार में पहुंचते हो फिर वापस उसी दिन आते हो अगर आपके पास पहिया मशीन से चलने वाला हो गया तो दिन में 50 चक्कर लगा सकते हो ज्यादा माल बेच के ज्यादा पैसा ला सकते हो फिर उसने कहा ज्यादा पैसा लाएंगे तो क्या होगा मैंने कहा ज्यादा पैसा लाओ तो घर में मजाक करने की चीजें खरीदो टीवी खरीदो फ्रिज खरीदो वॉशिंग मशीन खरीदो इलेक्ट्रॉनिक ओवन खरीदो और ये सब खरीद खरीद के पैसा खर्च करो अच्छे अच्छे कपड़े पहनो अच्छे बिस्तर पे सो तो फिर क्या होगा उसने पूछा फिर मैंने कहा आपको सुख मिलेगा शांति मिलेगी तो उसने कहा अभी भी मुझे सुख और शांति ही मिली हुई है आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं आप जाइए उसने कहा कि आपको नहीं समझ में आता मैं कितने सुख और शांति में हूँ आराम से जा रहा हूँ बैल के गले में घंटी है इसका संगीत सुनता हुआ जा रहा हूँ भगवान का भजन करता हुआ जा रहा हूँ सवेरे से घर से निकला हूँ शाम को पहुंच जाऊंगा मुझे कोई जल्दी नहीं है मैंने पूछा भाई क्यों जल्दी नहीं है तो उसने कहा मेरा अगला जन्म भी है फिर उसका अगला जन्म भी है और चौरासी लाख बार मुझे भारत में पैदा होना है मुझे कोई जल्दी नहीं है हर काम मैं आराम से करूंगा उस दिन मेरे समझ में आया यूरोप को बहुत जल्दी है अमेरिका को बहुत जल्दी है पता है क्यों क्योंकि उनके यहां दूसरा जन्म नहीं होता आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी में रिबर्थ नहीं होता पुनर्जन्म नहीं होता इस्लाम में भी नहीं होता क्रिश्चियनिटी की जो सबसे पुरानी किताब है ना ओल्ड टेस्टामेंट उसमें पुनर्जन्म नहीं होता तो जिन सभ्यताओं में पुनर्जन्म नहीं होगा वहां हर चीज की जल्दी है क्योंकि एक ही जीवन मिला है जितना करना है एक ही जीवन में करना है मजा लेना है तो एक ही जीवन है मार खानी है तो एक ही जीवन है सुख लेना है तो एक ही जीवन है समृद्धि लेनी है तो एक ही जीवन है यहां तो बार बार का जीवन है इसलिए हर चीज यहाँ धीमी है और इससे भी ज्यादा गहरी बात करता हूँ आपसे भारत देश की जलवायु और यूरोप और अमेरिका की जलवायु बहुत अंतर है आप जानते यूरोप और अमेरिका बहुत ठंडा है और यूरोप और अमेरिका में दो ही मौसम होते हैं ठंडा और भयंकर ठंडा तीसरा कोई मौसम नहीं है उनके पास एक तो ठंडा और एक भयंकर ठंडा भयंकर ठंडा तब होता है जब तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो भयंकर ठंडा और ठंडा तब होता है जब तापमान -4 चार डिग्री या शून्य या शून्य के ऊपर चार डिग्री ये तापमान तो एक तो ठंडा एक भयंकर ठंडा है गर्मी नहीं होती वह और बारिश होने का चांस नहीं है क्यों यूरोप में जब बहुत ठंडा तापमान हो ना तो वो एक दो महीने नहीं होता छ छ महीने होता है छ छ महीने माइनस फोर्टी डिग्री क्या होगा फिर बर्फ गिरती रहती है बारिश की जगह बर्फ गिरती है वो पानी की बूंदे नहीं गिरती बर्फ के गोले गिरते और वो बर्फ गिरते गिरते गिरते, गिरते